हरि ओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज अब आप सुनेंगे गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य यह बात पूर्णतः असंदिग्ध है कि ब्रह्मचर्य में जीवन यशस्कर तथा आश्चर्यकर है फिर भी गृहस्थ जीवन में संयम जीवन आध्यात्मिक विकास के लिए उतना ही लाभकर तथा सहायक होता है दोनों के अपने अपने लाभ हैं। आपको इन दोनों में से किसी भी एक पद पर चलने के लिए बड़े मनोबल की आवश्यकता है वर् आश्रम धर्म तो आजकल वस्तुतः लुप्त हो चला है प्रत्येक व्यक्ति वैश अथवा बनिया बन गया है और वैध तथा अवैध किसी भी तरह से याचना रेड अथवा स्तैन से धन संचय के लोभ में संलग्न है प्राय सभी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बैस बन चले हैं आजकल सच्चे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नहीं रह गए हैं वे ये न के प्रकार रेड रुपया चाहते हैं वे अपने वर्ण अथवा आश्रम धर्म का पालन करने का प्रयास नहीं करते हैं मनुष्य के पतन का यही मूलभूत कारण है यदि गृहस्थ अपने आश्रम के कर्तव्यों को अति नियम निष्ठा से निभाते हैं यदि वह आदर्श ग्रस्त हैं, तो उसे सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है गृहस्थ अपने कर्तव्य पालन में विफल हो रहे हैं यही कारण है कि वर्तमान समय में संयासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है एक आदर्श गृहस्थ का जीवन उतना ही कठिन तथा कठोर है जितना कि एक आदर्श संन्यासी का जीवन प्रवृत्ति मार्ग अथवा कर्मयोग का मार्ग उतना ही कठिन तथा कठोर है जितना कि निवृत्ति मार्ग अथवा संन्यास का पथ है यदि व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य में जीवन यापन करता है तथा संतान के लिए ही नियमित समय पर संभोग करता है तो वह स्वस्थ मेधावी बलवान स्वरूप तथा तथा संतान का का कर सकता है। प्राचीन भारत के तथा जन होने पर इस उत्कृष्ट नियम का बड़ी ही सावधानीपूर्वक अनुसरण किया करते थे तथा अपने व्यवहार तथा उपदेश द्वारा शिक्षा दिया करते थे कि गृहस्थ होते हुए भी किस प्रकार ब्रह्मचारी का जीवन यापन किया जाए हमारी पूर्वज मातृभूमि की रक्षा तथा राष्ट्र के अन्य उत्कर्षकारी कार्यों के लिए संतान उत्पन्न करने में निंदेह ऋषियों का अनुसरण करते थे जिन्होंने श्रीमदभागवत का स्वाध्याय किया है वे मनुपुत्री देवहूति तथा उनके पति कर्दम ऋषि के जीवन से परिचित होंगे कर्दम ऋषि ने देवहूति को पुत्र रत्न देने के लिए उनके साथ एक बार सहवास किया जिससे उनसे शांक दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि का जन्म हुआ परासर ने वेदांत दर्शन के प्रवर्तक श्री व्यास को जन्म देने के लिए मत्स्य के साथ सहवास किया प्राचीन काल की महर्षि जन विवाहित होते थे किंतु वे राग में तथा तो कामुक जीवन यापन नहीं करते थे उनका गृहस्थ जीवन धर्मपरायण जीवन ही होता था यदि आप उनका अक्षरसा अनुकरण नहीं कर सकते हो तो आपको उनके जीवन को मर्यादा के रूप में एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में अपने सम्मुख रखना चाहिए तथा सन्मार्ग पर चलना चाहिए गृहस्थ आश्रम एक कामुक तथा लंपट जीवन नहीं है यह निस्वार्थ सेवा का शुद्ध तथा सरल धर्म का दानशीलता का साधुता का स्वावलंबन का तथा लोकहित और लोक संग्रह अति नियम जीवन है यदि आप ऐसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो गृहस्थी का जीवन उतना ही अच्छा है जितना कि संयासी का जीवन हरि ओम। अब आप सुनेंगे विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य क्या है सुव्यवस्थित विवाहित जीवन यापन करें के रूप में भी आप गृहस्थ धर्म के सिद्धांतों में लगे रहकर आत्मसंयम तथा भगवान की नियमित उपासना द्वारा ब्रह्मचारी बने रह सकते हैं विवाह आपको आपके आध्यात्मिक पथ में किसी भी रूप में अधोगामी ना बनाए आपको अध्यात्म अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए आपको अपनी धर्मपत्नी को भी आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक महिमा को समझाना चाहिए यदि आप दोनों कुछ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और तत्पश्चात असंम से बचे रहें, तो आपकी धर्मपत्नी पत्नी हृष्ट संतान का प्रजनन करेगी जो देश के गौरव होंगे सुरक्षित रखी हुई शक्ति का उच्चतर आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है बारंबार के प्रसव की रोकथाम से आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर का अर्थ मैथुन पर पूर्ण संयम रखना है गृहस्थों को यौन सुख के विचार के बिना केवल वंश परंपरा बनाए रखने हेतु माह में एक बार उचित समय पर अपनी पत्नी के साथ सहवास करने की अनुमति है ये भी ब्रह्मचर्य व्रत है वे भी ब्रह्मचारिणी हैं। गृहस्थों को अपनी पत्नियों को भी उपवास रखने तथा जब ध्यान और उन सभी अनों को करने के लिए कहना चाहिए जिनसे ब्रह्मचर्य पालन में उन्हें सहायता प्राप्त होती है उन्हें अपनी धर्म पत्नियों को भी गीता उपनिषद भागवत तथा तो रामायण के स्वाध्याय तथा तो आहार संबंधी नियमों के संबंध में प्रशिक्षित करना चाहिए यदि आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी को अपनी भग्नि समझें तथा तो अनुभव करें पति पत्नी की भावनाओं को नष्ट कर डालें तथा तो भाई तथा तो बहन की भावना विकसित करें आप दोनों ही शुद्ध तथा प्रगाढ़ प्रेम करेंगे क्योंकि कामुकता की अशुद्धि महाभारत तथा भागवत के आख्यान कहें आकाश के दिनों में उनके पास बैठें तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाएं, धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित हो जाएगा उन्हें आध्यात्मिक साधनाओं में रुचि तथा प्रसन्नता होगी यदि आप संसारिक कष्टों से मुक्त होना तथा शाश्वत आत्मानंद भोगना चाहते हैं तो इसे कार्यान्वित करें आजकल के युवक बाहर जाते समय अपनी पत्नियों को सदा अपने साथ ले जाने में पाश्चात्यों का अनुकरण करते हैं इस व्यवहार से पुरुषों में स्त्रियों की संगति में सदा सर्वदा रहने का दृढ़ स्वभाव पड़ जाता है फर अल्पकाल के वियोग से उन्हें अत्यधिक पीड़ा तथा अतिव कठिन हो जाता है हे अभागे दुर्बल लोगों आध्यात्मिक दिवालियों अपने जीवन संगनियों से जितना अधिक हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए उनके साथ कम बातचीत कीजिए गंभीर रहिए उनके साथ न कीजिए को भ्रमण के लिए बुद्धिमान ने क्या जाए पाश्चातों में जो अच्छाइयां हैं, उन्हें ही आत्मसात करें लोक व्यवहार जीवन पद्धति पहनावा तथा खान पान का निकृष्ट अनुकरण कारक है हरिओम अब आप सुनेंगे जब पत्नी मां बन जाती है जब आपके एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है तो पत्नी आपकी माता बन जाती है क्योंकि आप स्वयं पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं पुत्र अपने पिता की शक्ति मात्र है आप अपनी मानसिक अभिवृत्ति को बदल दें अपनी पत्नी की जगत जन्य के रूप में सेवा करें आध्यात्मिक साधना आरंभ करें काम वासना को नष्ट कर डालें। आप अपनी पत्नी को काली अथवा जगत झनी मानकर प्रातः काल बिस्तर से उठते ही उसके चरण स्पर्श करें तथा उसको साष्टांग प्रणाम करें आप इस कार्य में लज्जा का अनुभव न करें इस व्यवहार से आपके मन से पत्नी भाव दूर हो जाएगा यदि आप शारीरिक रूप से साष्टांग प्रणाम ना कर सके तो कम से कम मानसिक रूप से ही करें संतान उत्पत्ति के पश्चात व्यक्ति को कामुखता त्याग देनी चाहिए उसे ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए उसे अपनी अपनी पत्नी को अपनी माता मानना चाहिए यदि एक बार इस विचार को मन में प्रमुख स्थान दे दिया तो वह बच्चे की मृत्यु हो जाने, जाने पर भी अपने मानसिक दृष्टिकोण को कैसे बदल सकता है और अपनी पत्नी के विषय में कामुख दृष्टि से कैसे सोच सकता है ये गृहस्थ के लिए एक महान साधना है यदि संतान न उत्पन्न हो तो द्वितीय पत्नी के साथ विवाह करना उचित नहीं है तब पति तथा पत्नी को ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आध्यात्मिक पद पर संयुक्त रूप से आगे बढ़ना चाहिए हरिओम अब आप सुनेंगे आध्यात्मिक सहभागिता का जीवन यापन मनु का कथन है प्रथम संतान धर्म से तथा शेष संताने काम से उत्पन्न होती हैं विशेष के लिए रतिक्रिया न्याय संगत नहीं है जो पिपासु साधक आत्म साक्षात्कार के मार्ग के पथिक है और जो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले गृहस्थ हैं उन्हें अपने पति अथवा पत्नी के साथ संभोग करना त्याग देना चाहिए क्योंकि यौन संसर्ग सभी असद भावनाओं को पुरुजीवित कर देता है और उन्हें जीवन का नया पट्टा प्रदान करता है विवाह को अब एक सुव्यवस्थित धार्मिक गृहस्थ जीवन यापन द्वारा अपनी प्रकृति के पूर्ण दिव्यीकरण तथा जीवन लक्ष्य भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए दो आत्माओं का ईश्वर विहित संबंध समझना चाहिए यदि पति तथा पत्नी आसु आध्यात्मिक प्रगति तथा इस जीवन में ही आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्ण शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में अधूरे प्रयास को कोई स्थान नहीं है क्या आप 40 वर्ष से अधिक वय के ग्रस्त हैं? तब तो आपको अपूर्ण ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए आपकी पत्नी को भी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए अब ऐसा न कहें स्वामी जी मैं क्या कर सकता हूं मैं एक गृहस्थ हूं यह झूठा बहाना है आप एक कामुक ग्रहस्थ के रूप में कब तक रहना चाहते हैं क्या जीवन अवसान पर्यंत रहेंगे क्या जीवन का खाने सोने तथा प्रजन करने से अधिक उदाप्त कोई लक्ष्य नहीं है क्या आप आत्मा के शाश्वत आनंद का भोग करना नहीं चाहते हैं आप संसारिक सुखों का पर्याप्त आनंद ले चुके हैं तथा गृहस्थ जीवन की अवस्था को पार कर चुके हैं यदि आप युवक होते तो मैं आपको छोड़ सकता था किंतु आप नहीं। संसार में रहते हुए तथा मानसिक किन्यास की अवस्था के लिए तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम अपने हृदय को रंगें। ये निश्देह एक उदात्त जीवन होगा अपने को तैयार कर लें, मन को अनुशासित करें वास्तविक संन्यास मानसिक अनाशक्ति है वास्तविक संन्यास वासनाओं में मैंपन मेरापन स्वार्थपरता तथा संतान शरीर पत्नी और संपत्ति के मोह का विनाश है आपको हिमालय की गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है मन की उपरयुक्त स्थिति को प्राप्त करें अपने परिवार तथा बच्चों के साथ संसार में शांति तथा समृद्धि में रहें संसार में रहें किंतु संसार से बाहर रहें सांसारिकता त्याग दें यही सच्चा सन्यास है मैं वास्तव में यही चाहता हूं तब आप राजाओं के राजा बन जाएंगे। मैं कई वर्षों से खूब चिल्ला चिल्लाकर मेरे उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए साध्वी पत्नी एक मूलवान रत्न तथा प्रभु की असीम कृपा का मूर्त रूप है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य दंपति के लिए प्रभु की दुर्लभ देन है प्रत्येक जीवन संगी को दूसरे की दूसरे का सभी अर्थों में सच्चा साथी होना चाहिए ग्रह सास्त्र इस रत् में विकास की निशी का सुरक्षित टंडा है शास्त्र विहित नियम का पालन करें तथा अनंत आनंद का भोग करें सच्चा मिलन आध्यात्मिक आधार पर ही स्थापित हो सकता है आप में से दोनों ही अभयनिष्ठ जीवन लक्ष्य भगवत साक्षात्कार को प्राप्त करने के आकांक्षी बने जवाब के चतुर्थिक रहने वाले दंपति भौतिकता की तथा अपनी व्यक्ति हैसियत से एक दूसरे को नीचे घसीटने की होड़ में लगे हैं। आप दोनों को आध्यात्मिक साधना में शीघ्र उन्नति करने की स्पर्धा करनी चाहिए ये क्या ही अनूठी स्पर्धा है जीवन संघी के साथ ऐसी प्रतिस्पर्धा क्या ही ईश्वर अनुग्रह है अब आप सुनेंगे तथा एक साधक लिखता है मैं जाना चाहता हूं कि क्या वीर की उत्पत्ति तथा उसके छह का सिद्धांत जो पुरुषों पर लागू होता है वह स्त्रियों के विषय में भी लागू होता है क्या वे भी वास्तव में उतना ही प्रभावित होती हैं जितना कि पुरुष प्रश्न महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक है हाँ अत्यधिक मैथुन से पुरुषों की भांति ही स्त्रियों के शरीर को क्लांति होती है तथा उनकी जीवन शक्ति का होता है शरीर पर निश्चय ही अत्यधिक स्नायविक तनाव पड़ता है जनन ग्रंथी अथवा पुरुषों की विष्णु की तत्थानी डिम्ब ग्रंथी वीर के प्रकार की बहुमूल्य जीवन शक्ति उत्पन्न तथा विकसित करती तथा परिपक्व बनाती है इसे डिंब कहते हैं यद्यपि डिंब वास्तव में स्त्री के शरीर से बाहर नहीं जाता है जैसा कि पुरुष के व्यक्ति स्खलन होता है तथापि मैथुन क्रिया के कारण डिंब ग्रंथि को छोड़कर भ्रूण का रूप लेने के लिए गर्भधान के प्रक्रम में लग जाता है और सभी ये भली जानते हैं कि गर्भ धारण करने से शक्ति का कितना अक्षय होता है और कैसी पीड़ा होती है इस शक्ति के बार बार के रिक्तिकरण तथा प्रसव पीड़ा के कारण स्वस्थ महिलाओं का स्वास्थ्य भी चकनाचूर हो जाता है ये उनके बल सौंदर्य तथा मनोहरता के अतिरिक्त उनके यौवन और मानसिक शक्ति को भी नष्ट कर डालता है उनकी नेत्रों में आभा तथा चमक नहीं रह जाती जो कि आंतरिक शक्ति के द्योतक है मैथुन क्रिया की शीघ्र ऐद्रिक उत्तेजना स्नायु तंत्र को चकनाचूर कर देती है तथा उनमें दुर्बलता भी उत्पन्न करती है स्त्रियों के शरीर अधिक सुकुमार तथा अति संवेदनशील होने के कारण उन पर पुरुषों की अपेक्षा प्रायः अधिक को प्रभाव पड़ता है स्त्रियों को अपनी बहुमूल्य जीवन शक्ति का पररक्षण करना चाहिए डिम्ब ग्रंथियों द्वारा स्रावित डिम्ब तथा अंतर श्राव यानी हार्मोन स्त्रियों के अधिकतम शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए वे भी मेरा बाई की भांति रहकर अपने आप को भगवान की सेवा और भक्ति में अर्पित कर सकती हैं। अथवा वे गार्गी तथा सुलभा की तरह ब्रह्म विचार कर सकती हैं। इस मार्ग को अपनाने वाली स्त्रियों को ब्रम्ह विचारणी की संज्ञा दी जा सकती है या दी जाती है गृहस्थ धर्मियों को पति व्रता धर्म का पालन करना तथा सावित्री अनुया को अपना आदर्श चाहिए। उन्हें अपने पति को भगवान कृष्ण के रूप में देखना चाहिए तथा भगवत दर्शन करना चाहिए जैसा कि लैला मजनू को देखती थी विधि आसनों प्राणायामो आदि सभी क्रियाओं का अभ्यास कर सकती हैं। उन्हें अपने घरों में प्रतिदिन सशक्त संकीर्तन जप तथा प्रार्थना करनी चाहिए वे भक्ति के द्वारा अपनी काम भक्ति पारायण होती हैं। प्राचीन काल में अनेक स्त्रियों ने कार्य किए तथा संसार को शत्र की शक्ति प्रदर्शित की नलइनी ने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए अपने शत्रुत्व बल से सूर्य को उदय होने से ही रोक दिया था अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को शिशुओं में बदल दिया जब उन्होंने उनसे निर्वाण भिक्षा की याथना की उन्होंने केवल अपने शत्रुत्व के बल पर ही इन तीनों महान देवताओं को शिशुओं में बदला था सावित्री ने अपने शत्रुत्व के बल से यमराज के पास से अपने पति शत्यवान के प्राण वापस लाए थे सतुत्व तो अथवा ब्रह्मचर्य की ऐसी ही महिमा है जो स्त्रियां शतुत्व तो में गृहस्थ जीवन यापन करती हैं वे भी अनशैया नलईनी अथवा सावित्री तुल बन सकती हैं हरि ओम नमस्ते अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मचारणिया प्राचीन तथा आधुनिक तब तक के लिए नमस्कार